बंदरों ने भी वापस ताली मारी। फिर उसने बंदरों पर पत्थर थैंका। बंदरों ने भी पेड़ पर लगे फल व्यापारी पर थैंके। व्यापारी बड़ा दुखी हुआ। वह सिर से टोपी उतार, सोच में अपना सिर खुजालने लगा। तो उसने देखा कि बंदर भी वैसा ही करने लगे। व्यापारी को उनके नकलची स्वभाव का ध्यान आय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 नकल के लिए भी अकल चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। शेर और चूहे की कहानी। एक बड़े से जंगल में एक शेर रहता था। वहाँ पे पेड़ के नीचे एक बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर शिकार करते करते थक गया और उसी पेड़ के नीचे सो गया। तब बिल के अंदर से चूहा निकला और शेर के इर्दगिर्द घूमने लगा। चूहे के घूमने से शेर जाग गया। शेर बहुत गुस्से से चूहे की ओर देखा और अपने पंजे से उसके दुम को जोर से दबोचा। चूहा तडबते हुए शेर को बोला, शेर राज मेरी आप से बिंती है कि आप मुझे ना मारें किसी ना किसी रोज़ में आपके बहुत काम आऊँगा मदद भी करूँगा चूहे की बात सुनकर शेर जोर से हंसने लगा और बोला क्या कहा तुमने तुम मेरी मदद करोगे तुम मेरे अंगूठे के भी बराबर नहीं हो मैं इस जंगल का राजा हूँ तुम बेकार के छोटे से जीव हो तुम किस � もう一度、シェーンを食べてください。そして、何を食べてください。何を食べてください。シュクラ・ゴザーを食べてください。そして、シェーンを食べてください。シェーンを食べてください。シェーンを食べてください。 もしこのシーカーをのを食べているのを食べてのをを食べているのを食べているのを食べていているのを食べているているのを食べているのを食べのを食べているのをを食べているのを食べているのをいるのを食べているのを食べているのを食を食べているのを食べてい शेर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो बोला, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत नीची नजर से देखा। मुझे माफ कर देना। मेरी सहायता करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। उस दिन से शेर और चूहा साथ-साथ बहुत प्रसन्नता से जंगल में रहने लगे। हेलो बच्चों हमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पंचियों की एकता के बारे में जानेंगे। तो शुरू करें। एक जंगल में चिड़ियों का समूह था। वह हसी खुशी से रहते थे। वह पंची बहुत प्यारे थे और अपनी मधुर आवाज़ निकालते हुए हमेशा साथ में उड़ते थे। एक दिन जब वे साथ में अपनी उड़ान का मजा ले रहे थे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 パラサバダルバナアンウスメセイクブーテニカレアマチュアブーティカルブーテニカレアブーティカルブーテニカレアブーティカルブーテニカレアブーティカルブーテニカレアブーティカルブーテニカレアブーティカルブーテニカレアブーテニカレアブーテニカレアブーテニカレアブーティカルブーテニカレアブーテニカレアブーテニカレアブーテニカレアブーテニカレアブーテニカレアブーティカレアブーティカレアブーティカレ बहुत सादो तक मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से बाहर निकल गया। मचुआ दंग रहा और कुछ भी बोल नहीं पाया। भूत फिर से बोलने लगा, परन्तु मानव अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मेरे इस शीशे से आजाद होने के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। मचुआ � उसको अपने दादाची की ये कहानी याद आई। फिर उसने बोला, प्रेतात्मा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जान लेने वाले हो, लेकिन मेरी एक आखरी ख्वाहिश है। भूत गुस्से से पूछा, क्या है तुम्हारी आखरी ख्वाहिश? जल्दी बताओ। मचुआ बोला, प्रेतात्मा, तुम इतने बड़े पर्वत जैसे हो, मुझे समझ नही कि तुम इतनी छोटे से शीशे में कैसे घुस गए? ये बात मेरी समझ के बाहर है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि ये मुमकिन कैसे हैं? बहुत-बहुत सालों बाद बाहर निकलने की खुशी में अपनी बुद्धि खो बैठा और मच्छुए को उसके सवाल का जवाब देना चाहा। तुम मूर्ख मनुष्य के ऐसे ही सवाल होते हैं। हा हा हा, � मैं इतना बड़ा होने के बावजूद इस शीशे में कैसे घुस सकता हूँ? ऐसा बोलकर भूत अपने रूप को छोटा किया और शीशे के अंदर घुस गया। मछुआ फटाफट ढक्कन को शीशे के ऊपर कसकर बंद करके शीशे को वापस समुद्र में फेंक दिया। बुद्धिमान मछुए को भूत से आखिर में छुटकारा मिल गया। हेलो बच्चों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 तुम्हें अपनी माँ मिल जाएंगी। कौए की बात सुनके चूजा प्रेरित हो गया और खोज पर चल पड़ा। फिर उसे क्वैक क्वैक करती हुई बतक दिखी, जिसे देखके चूजा बहुत खुश हुआ। वे माँ माँ चिल्लाता हुआ बतक की ओर दौड़ा। बतक ये देखके हैरान रह गई। तुम इतनी हैरान क्यों हो? मैं तुम्हारा ही बच्चा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 और राजा के पास उठा ले गए। राजा के सामने भी रवि उनके विरुद्ध ही बात कर रहा था। राजा को इस बार पे बहुत गुस्सा आया और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे रवि को कारागार में बंद करते। इस बात का समाचार शर्मा को मिलते ही वह अपने दोस्त से मिलने कारागार आता है। ये क्या हो गया? तुम्हारे लिए でも、私は何をするかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知って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 और अच्छाई से राज करने लगा कच्छुआ और खर्गोश एक बड़ी से जंगल में एक कच्छुआ और एक खर्गोश रहते थे खर्गोश को खुद पे बड़ा कर्व था कि वो बहुत तेज चल सकता था कच्छुए की धीमी चाल को देख कर खरगوش हम मेंशा उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगوش कछुए के पास गया और बोला कि चलो हम दोनों के बीच दौर का मुकाबला हो जाए। कछुआ इस बार के लिए खुशी-खुशी राजी हो गया। एक दिन सवेरे दोनों ने प्रतियोगिता आरंभ की। खरगوش बहुत तेज भागते हुए बहुत दूर पहुंच गया। पर बेचारा कछुआ पीछे ही रह गया। खरगोश काफी दूर तक पहुँचने के बाद सोचा कि अब तो कछुए को बहुत वक्त लगेगा आने के लिए। चलो थोड़ी देर के लिए बेड की छांव में आराम कर लो। वक्त का पता ही नहीं चला और खरगोश बेड के नीचे कहरी नींद में सो गया। कछुआ धीरे-धीरे चलते हुए